द्रमे श्रीदेव भद्रं पश्यक्षा चिंगशे ओ शांति शे प्रश्न प्रश्नपुर प्रश्न के द्वितीय मंत्र के वह सी टीका के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें आत्मा के विषय में प्रश्न था जी का, उसी के उत्तर देना शुरू कर रहे हो आत्मा को ढूंढना हो तो शरीर के भीतरी यही मानता शरीर सौम्य सा, सा पुरुष हो इसमें ये स्वर्णलाभुपंधी कहा अगर आत्मा की चर्चा हो वो पुरुष को ढूंढना हो तो शरीर के भीतर ही है बाहर नहीं जिसमें सोलह कलाएं उत्पन्न होते हैं मानी जैसे रज्जू में सर्प उत्पन्न होता है ऐसे उत्पन्न वास्तविक व्यावहारिक उत्पत्ति नहीं काल्पनिक प्रातभाषिक उत्पत्ति है तो यही कहा इसलिए तो देखो आत्मा से अभिन्न होकर कला दिखाई पड़ते हैं वो लय प्रलय तीनों कालों में से आत्मा उत्पन्न होने वाले जो है आत्मा से भिन्न नहीं है मिट्टी में जो कल्पना होती है घट की वो घट तीनों कालो में वृत्ति का स्वरूप ही है उससे अभिन नहीं पैदा होता है अभिन रहता है अभिनय नष्ट हो जाता है ठीक इस प्रकार कला भी ऐसे ही है इसलिए तो बौद्धों को कुछ भ्रांति हो गई मान कला के विनाश से आत्मा का भी विनाश मानते एक ही भ्रांति होने से अंक के भ्रांति से और शून्यवाद ही बौद्धों को भ्रांति और हो गई सुसुप्त में जो विषय नहीं है आत्मा ही विषयकार में होता है तो विषय ने तो आत्मा भी नहीं सर्वम सुन ऐसा होगा और विषय से अतिरिक्त मानते हैं उत्पत्ति कि नैसे जैसे जैसे-जैसे विषयों का ज्ञान होता है उसी को उन्होंने चैतन्य माना हुआ है आत्मा स्वरूप जड़ है न्याय मत नहीं वो तो जब सम्वा ज्ञान पैदा होगा घट ज्ञान पैदा होगा तो आत्मा में चे, आत्मा चेतन हो जाएगा उसका और में काम नष्ट हो जाएगा आत्मा चढ़ ऐसा उम्मीद करना है चैतन्य जो है वो से उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है तो चेतन आत्मा को उत्पत्ति बिनाशील चैतन्य को ऐसा मानते है वो लोग ऐसे इत्यादि कहा इसी के उत्तर में कहा था भाष्य में कहा था कि एक ऐसा आत्मा है जिसकी उत्पत्ति और विनाश रहित ऐसा आत्मा ही नाम रूप आदि नाना धर्मो के द्वारा नाना आकार में वास्ता है ये सब स्त्रुति है सत्यन ज्ञान ब्रह्मा आदि श्रुति है इन स्त्रुतियों से ही सिद्ध होता है कहा स्वरूप विषयों में विविचार हो जाता है घट ज्ञान काल में पट का अभाव काल में घट का अभाव दोनों अवस्था में ज्ञान है तो स्वरूप जो विचार कर जाते हैं विषय उस काल में ज्ञान का विचार नहीं होता ज्ञान माने आप सत्यम ज्ञान हो अंतम्ञार्थ उसका व्यविचार नहीं होता <coughs> और जो पदार्थ जिस रूप में जाना जाता है उस काल में ज्ञान तो रहेगा ही चाहे प्रमाप पर हो चाहे प्रमाप हो रजुस ज्ञान काल में ज्ञान तो है रण ज्ञान काल में भी ज्ञान है जो पदार्थ जैसा जाना जाता है जैसे रूप जाना जाता है उसी उसी प्रकार से जाना जाता है तो इस चैतन्य के विचार होता है एक क्या कहा है? ये नहीं कह सकते कि वस्तु होता है कि तुम जाना नहीं जाता ये कह नहीं सकते जाना नहीं जाता तो वस्तु की सिद्धि के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं आएगा जिसको जाना नहीं जाता हो तो उसकी सिद्धि कैसे करेंगे तो इसी में टीका में कहा था कुछ ऐसे वस्तु उत्पन्न विद्ध वस्तु होते हैं उत्पत्ति क्षण के अब्यवहित उत्तर क्षण में नष्ट हो जाता है गुरु पक्षी में शंका उठाएगी तो उसे ज्ञान तो नहीं हो पाएगा तो वस्तु तो मानना पड़ेगा वहां उत्पत्ति उस दूसरे क्षण विनाश है इसे वस्तु है तो ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान भी वे विचार करता है वस्तु का वस्तु है ज्ञान नहीं है एक ऐसा पदार्थ है और दूसरा गुहा अंतरवर्ती है मान सुमेरू पर्वत के भीतर जो गुफाने हैं छोटे मोटे पहाड़ के भीतर गुफाने मेरु अंतर्गत कहा मेरू पर्वत के अंतर्गत जो कहा पड़ी उसके भीतर छोटे छोटे जंतुआत होंगे ज्ञान नहीं किसी को भी वस्तु है ज्ञान नहीं इत्यादि में ज्ञान का भी विचार होता है ये जो कहा उसके शंकर को उत्तर दिया तस् उसके अज्ञान में तदभाव अब सिद्धि है उसके जो अज्ञान नहीं जाना जाता उनकी उसमें ज्ञान उसके सद्भाव की सिद्धि नहीं की जाना जाना जाता है तो हाय करके मांते नहीं आ की से ऐसे होता है। ऐसे पदार्थ होता दो टिप्पणी छुटी हुई है उत्पन्न विनष्ट आठ की टिप्पणी उत्पन्न विनष्ट पदार्थ माने क्या उत्पत्ति क्षण अव्यवहित उत्तर क्षणीय नाश प्रतियोगी जिस एक पूर्व क्षण में, में, में।, में उत्पन्न होना उत्तर क्षण में जिसका नाश होना है और नाश का प्रतियोगी बनता है उत्तर क्षण में ऐसे वस्तु को कहा उत्पन्न विनष्ट पूर्व क्षण में उत्पन्न होना दूसरे क्षण में नष्ट हो जा पदार्थ यही है माना उत्पत्ति क्षण अव्यवहित उत्तर उत्पत्ति क्षण से ठीक उत्तर अव्यवहित तो उत्तर क्षणीय नाश प्रतियोगी नाश मैंने अभाव नाश का जो प्रतियोगी बनेगा जो वस्तु उसको उत्पन्न विनष्ट पदार्थ कहा जाता है क्षणीय का अर्थ क्या है तो टिपण में जो क्षणीय कहा क्षणिया का अर्थ क्षणवर्ती उत्तर क्षणवर्ती नाश नव की टिप्पण में कहा त्ञान से आप ही गया गये विचारो असिध इत्यादि कहा उसका ज्ञान में एक कहते हैं नैयाय का शंका ये नैयाय की शंका है ऐसे ऐसे स्थानों में विषय है कि ज्ञान में होता करके नैयाय कह सकता है मान ज्ञान भी विषय का विचार कर जाता है शंका नैयाय की तरफ थी एक उत्पन्न विष्ठा रही है नैयाय शंका तथा ज्ञान गया और भेदे भी नैयाय यद्यपि ज्ञान और ज्ञाय को बौद्ध जैसा एक ही नहीं मानता बौद्ध तो एक ही मानते हैं ज्ञान ही गया हो जाता है नष्ट हो जाता है मानते हैं किंतु तो नैयायिक ज्ञान और ज्ञाय को भिन्न मानता है ज्ञान गय और भेदे भी भिन्न ज्ञान से नित्यत्व नश्यात ज्ञान में नित्यत्व नहीं आएगा नैयायिका यह है ज्ञान में नित्यत्व अनित्य हो जाए ज्ञान और ज्ञान यदि जैसा नहीं है फिर भी बौद्ध मत जैसा नहीं ज्ञान में, में नित्यत्व सिद्ध तो नहीं कर पाएंगे उनके पद के अनुसार ये बताया रहे तो सिद्धांत कहा ऐसे वस्तु के होने में प्रमाणी नहीं है दिया। आगे ठीक है देख रहे हैं अनुपत्ति में दृष्टान्त ना स्टूटि वस्तु होता है और नहीं जाने जाता ऐसा तो अनुपन्नम कहा ये हो नहीं सकता पूर्व भाष्य के आखिर में कहा था वस्तु है किंतु जाना नहीं जाता ऐसा कहना तो बनता नहीं जो अनुपत्ति है अनुपन्नम सब आया उसी को कोई स्पष्टीकरण करते कैसे अनुपत्ति होती है अनुपन्नम जो कहा था उसने कहा अनुपत्ति में वो कृष्णा जो अनुपत्ति कहा पूर्व के भाष्य के अंतिम में वस्तु है किंतु ज्ञान नहीं होता ऐसा कहना तो नहीं होता जो कहा स्पष्टीकरण करते हैं ठीक वस्तु होता है ज्ञान नहीं है कहना ठीक ऐसा ही है जैसा ही दृष्टान्त देकर भाष्यकार समझाते हैं कैसा भाष्यकार रूपम जब दृश्य दृश्यते न चाह चक्षु चक्षुति यथा रूप तो दिखाई दे रहा है नीला पिता आदि रूप दिखाई दे रहा है किंतु आंख नहीं है कहना जितना होगा क्या आंख के बिना दिखाई देगा किंतु रूप दिखाई देता है किंतु चक्षु नहीं है कहना जैसा ही है वस्तु होता है ज्ञान नहीं कहना तो वही ठीक इसी प्रकार है वस्तु होता है किंतु जाना नहीं जाता यह कहना नहीं बनता जैसे कोई बोले कि रूपम चे न चास्की चक्षु रूप तो दिखाई देता है कि तो आंख चक्षु नहीं है जैसा है उसी प्रकार है वस्तु होता है किन्तु तो ज्ञान नहीं होता गाना ही है ऐसा हो नहीं सकता टिप्पणी एक नंबर की चक्षुर बिना रूपम दृश्य देती जैसा ऐसे कोई बोलता हो आंख के बिना चक्षु के बिना रूप दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार ज्ञान बिना तो वस्तु भवती जैसे चक्षु के बिना रूप को दिखाई देना कहना बनता नहीं ठीक इस प्रकार ज्ञान के बिना वस्तु तो होता है कहना नहीं बनता उसके सद्भाव सिद्धि नहीं हो सकती आगे भाष्य में व्यविचरित विज्ञे ज्ञान न कदाचित विज्ञे हाँ व्यविचार करता है ज्ञम ज्ञानम दोनों नपुंसक के लिंग वाले ध्यान देना ज्ञेम करता है और ज्ञानम कर्म है ज्ञ जो होता है ज्ञान का विचार कर जाता है नपुंसक के लिंग में प्रयोग है प्रथम अद्वितीय समान होता है ज्ञम ज्ञानम व्यविचार ज्ञम करता ज्ञो घटपट आदि विषय है वो ज्ञान का विचार करता है घट ज्ञान काल में पट नहीं है व्यविचार कर गया ज्ञ पदार्थ पट ज्ञान काल में घट नहीं व्यविचार करे या कौन घट ज्ञान का व्यविचार कर जाता है दोनों अवस्थाओं में ज्ञान है घट ज्ञान काल में भी ज्ञान है पट गांविचार्ञम ज्ञान ज्ञा जो होता है ज्ञान का व्यविचार करता है यहाँ समझना ज्ञा करता है यहाँ और ज्ञान कर्म है जो ज्ञ होता है ज्ञान का व्यविचार करता है देखा है घट ज्ञान काल में पटगा ज्ञान नहीं है व्यविचार कर गया पर ज्ञान काल में घट का अभाव दिखाई दे विचार गे करता है किंतु न वे विचर इतना आगे ज्ञानम अध्ययन करने पर से किंतु ज्ञान जो होता है ज्ञान को कभी भी विचार नहीं करता ज्ञेम अभी एक द्वितीय है कर्म है ज्ञेय कर तो ज्ञान को व्यविचार कर जाता है किंतु ज्ञे ज्ञान जो होता है वो ज्ञान का कभी व्यविचार नहीं करेगा एक दोनों तो भेद है ज्ञान और ज्ञान में तो भेद है नव व्यविचार यदि करवाज होता ग्यय को ये तृतीय है यहाँ ज्ञान हम अध्यार होगा ऊपर से ज्ञान जो होता है ज्ञ को कभी व्यविचार नहीं करता अध्यार होगा ज्ञान हम ठीक है बताएंगे अध्यय होगा अच्छा क्यों ज्ञान ज्ञ को व्यविचार नहीं करता क्यों नहीं करता गया ज्ञान भावा ज्ञान से यह ग्यय का अभाव काल में घट नहीं है घटा भाव फिर भी ज्ञान है क्या है गया एक ज्ञ के अभाव काल में भी विषय का अभाव एक विषय नहीं है तो उसका ज्ञान न होने पर भी दूसरे वस्तु का ज्ञान है वह ठीक है ज्ञाभावे अभी ज्ञान्तर है अन्य गय अन्योग्य गयांतर जैसे देशांतर अन्योदेश देशांतर अन्योग्य ग्यायांतर अन्य अन्य विषय में ज्ञान आवाज ज्ञान से ज्ञान से आवाज ज्ञान, <coughs> ज्ञान तो है है इसलिए ज्ञान कभी ज्ञानों पर विचार नहीं करता एका। नहीं ज्ञाने असति ज्ञ नाम बहुत कश्य अगर ज्ञान न हो तो ज्ञान का विषय को ही ज्ञ कहा जाता है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी मानते हैं ना ज्यादा त्रिवोक तो ज्ञान का जो विषय होगा उसी का नाम है ज्ञा तो ज्ञान नहीं है तो ग्य नाम की चीज किसी का भी हो ही नहीं सकता ज्ञाय बोल ही नहीं सकता ज्ञान के बिना योग्य को ज्ञ कहा जाता है ज्ञान के विषय को ज्ञ बोला जाता है तो ज्ञान के बिना ज्ञाय नाम की चीज किसी को भी हो नहीं सकता ये कह ज्ञान कभी विचार नहीं कर सकता नहीं ज्ञाने असती ज्ञान के न होने पर ऐसी स्थिति में ज्ञम नाम भविष्य कश्य चेयम नाम कोई विषय गे नाम का नहीं होता नहीं हो आगे बौद्धिक बौद्ध लोग शंका करते हैं। सुसुप्ते आदर्शनाथ ज्ञान से सुसूपते अभाव ज्ञायव ज्ञान से स्वरूपारे न देखो बौद्धों के वर्ष कहा सुसुप्त में ज्ञान भी तो नहीं होता ज्ञेय नहीं तो ज्ञान भी नहीं है तो ज्ञान का भी तो विचार है अभाव है सुसुप्ते सुषुप्त अवस्था में आदर्शनात् ज्ञान से ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता तो रूपाधि का ज्ञान होता है क्या घटाधि का ज्ञान होता है सुसुप्त नहीं होता सुसुप्त तो सप्तम है। सुप्त अवस्था में आदर्शनाथ ज्ञान श्या सुसुप्त अभाव सुसुप्त अवस्था में ज्ञान का भी अभाव है ज्ञेय का अभाव है तो ज्ञान का भी अभाव है तो ज्ञाय व्यविचार करता है तो ज्ञान भी व्यविचार करता है आपने कैसे बोल दिया तो ज्ञाय तो व्यविचार करता है ज्ञान वे विचार नहीं करता कैसे कह दिया यह शंकार सुसुक्त अदर्शनाथ ज्ञान से अभावर्शनाथ करते है सुसुक्त अभाव सुसूक्त अवस्था में ज्ञान का भी होने से बद, जैसे ज्ञेय विचार करता है ना सु, विचार ज्ञान का भी तो विचार हो जाएगा यदि ऐसा कोई शंका कर बौद्धवादी बौद्ध ही बोलेगा ऐसा कहने पर सिद्धांत करना ज्ञाय अवभाषक से ज्ञान आलोकवच ज्ञाया ज्ञया विव्यंजकवाद स्व व्यंग्य अभाव आलोकाभाव अनुपतिवत यदि देखो भाई सुसूक्ति अवस्था में ज्ञान है सिद्धांति सिद्ध का विशेष ज्ञान नहीं है घट का ज्ञान पट का ज्ञान मठ का ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं केवल सामान्य ज्ञान है उस तो अवस्था में सामान्य ज्ञान होता है विशेष नहीं है विशेष का वस्तु के अभाव के कारण विशेष ज्ञान नहीं है तत्त वस्तु विशिष्ट ज्ञान नहीं है कि स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं है नहीं विज्ञातिर विज्ञान विज्ञान विज्ञात विज्ञातुर बि, विज्ञातर विपिन अविनाशी स्वभावालय ने कहा जो ज्ञाता है उसके जो ज्ञान है उसका कभी अभाव नहीं होता क्यों अविनाशी स्वरूप स्वरूप है एक बोलते हैं सिद्धांत वहां ज्ञान है सुश्रू कैसे वहां तो विषय के अभाव के कारण से ज्ञान विशिष्ट रूप में भाषने रहा ये दिखाते हैं अविभाषक से ग्य का अभिभाषक प्रकाशक होता है क्या विषय का प्रकाशक होता है अज्ञान से आवृत जो विषय होगा हो उसका प्रकाशक होता है क्या गै अभिभाषक ज्ञान से गय का अभिभाषक प्रकाशक जो ज्ञान है विषय का प्रकाशक ज्ञान का आलोकव जैसे आलोक क्या करता है विषयों का प्रकाश करता है इसी प्रकार ज्ञान भी विषयों को प्रकाश करता है प्रकाश अज्ञान को हटाने काम तो का काम करेगा और प्रकाश करेगा ज्ञान तो आलोकवर ग्यय अभिव्यंज होता है जैसे आलोक ग्यय का अभिव्यंजक होता है ग्यय को पैदा नहीं करता आलोक सूर्य का जो प्रकाश है घटादि विषय को पैदा नहीं करता क्या करता अभिव्यंजक होता है अधेरे के घट नहीं दिखाई पड़ता है सूर्य का प्रकाश आते ही घट दिखाई देने लगा प्रकाश है इसी प्रकार आलोक के समान है सूर्य के आलोक के समान ग्यय का अभिव्यंजक होने से जैसे आलोक है उसी प्रकार ग्यंजन ज्ञान भी होता है अभिव्यंजन प्रकाशको द्वारा स्व व्यंग्याव आलोक आलोका भाव अनुपतिवत जैसे स्व जैसे जन आलोक आलोक के व्यंग्य का अभाव काल में जैसे रात्रि के समय में है सूर्य का प्रकाश नहीं है स्व व्यंग्याव व्यंग्य का अभाव होने पर अपने जो व्यंग्य वस्तु है प्रकाश्य वस्तु को व्यंग्य बोला जाएगा सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाशित होने वाला जो आलोक के द्वारा प्रकाश वस्तु होगा उसके अभाव अभाव होने पर वस्तु के अभाव होने पर अभाव सप्तमन का है वो अयाधरे के लोगों रखा है उस अभाव में होने पर आलोक का अभाव अनुपत्तिवत आलोक अभाव नहीं कर सकते है ये वस्तु का अभाव मान प्रकाश हो रहा तो दूसरे वस्तु का ही प्रकाशित हो रहा है भारत में सूर्यास्त हो गया तो पश्चिमी देश में सूर्य है वह वस्तु प्रकाशित हो रहा है ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे आलोक का अभाव नहीं होता ठीक इसी प्रकार सुसूप विज्ञान का अभाव हो नहीं सकता विज्ञान है विशेष विज्ञान का अभाव है धर्म प्रणाधि का ज्ञान नहीं क्या तो सामान्य ज्ञान है सामान्य रूप में हो ज्ञान विशेष ज्ञान का अभाव उसका जागृत स्वप्न में विशेष ज्ञान हो रहे थे विषय थे में विषय न होने से भी ज्ञान का अभाव नहीं है हाँ। टिप्पणियां दो दो और तीन की टिप्पणी होगी एक ये तो हो गया एक तो हो गया माने दो नंबर में स्व व्यंग्य इत्यादि स्व व्यंग्या भाव है मैंने आलोक जैसे अपने व्यंग्य के अभाव होने पर भी आलोक का अभाव नहीं होता कैसे तो टीकाकार बोलते हैं कैसे है तत्त व्यंग सत्वी कहते तत्त व्यंग सत्व भी तत्त व्यंग्य अभाव कहते महाराज आलोक के अभाव नहीं होता व्यंग के अभाव बोले वो व्यंग अभाव माने अपने प्रकाश वस्तु के अभाव में भी आलोक का अभाव नहीं होता कैसे समझाएंगे कहते एक होता है चालनी न्याय होता है जैसे छन्नी में कुछ छानते हैं कुछ इधर से गिरता है कुछ उधर से गिरते है गिरते गिरते सब गिर जाते हैं चालनी न्याय बोलते है इसको तो चालनी न्याय लगाए तो क्या होगा एक व्यंग का प्रकाश नहीं हो रहा दूसरे व्यंगश का प्रकाश कर रहा। एक बेंगे का अभाव एक व्यंग का होने पर दूसरे बेंगे में व्यंगे हो रहा है इस तरह से चालीनी न्याय से वो घुमाएंगे तो सब का अभाव क्रम से होता जाएगा सबका अभाव मिल जाएगा विषय का फिर किन्तु तो आलोक रहेगा यही कहना चाह रहे हैं टिप्पणी का सो व्यंग तत्त व्यंग सदी एक एक व्यंग है उस विशेष व्यंग प्रकाश वस्तु होने पर भी तत्तन व्यंग्या भावात्म विशेष विशेष व्यंग का भाव है। प्रकाशित हो रहा है आलोक से फिर भी पट नहीं, उसका प्रकाशित नहीं हो रहा है घटा आदि छानते, छानते हैं कुछ इधर से कुछ उधर से गिरते गिरते सब गिर जाते हैं इसको चालिनी न्याय बोलते है चाली न्याय के द्वारा घटाधि व्यंग्य सामान्य भाव एक करके जब भाव दिखाते जाएंगे विषय का तो सामान्य भाव हो जाएगा होने पर भी ना आलोका भाव उपत्ति आलोका भाव की अनुपत्ति ना आलो का भाव आलोक का, आलो का, आलो का भाव नहीं हो सकता आलोक रहेगा रहेगा ठीक इस प्रकार ज्ञान में भी समझना चाहिए सुश्रुक्ति अवस्था में विषय विशेष का अभाव होने पर ज्ञान है ये बोलना चाह रहे हैं तीन नंबर का भाव अनुपत्ति थी शंका है यदि महाराज बोले कि व्यंगाज पूर्वादी का सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है तो एक एक विषयों का अभाव होता गया फिर भी प्रकाश रहता है क्यों रहता है उस काल में अभाव को प्रकाश कर देता है उसका विषय मिल जाता है सूर्य के प्रकाश को विषय क्या मिलेगा अभाव जब सारे वस्तु का अभाव हो जाएंगे तो अभाव रहेगा ना किस प्रकाश करेगा अभाव को कर देगा तो यहां तो दृष्टांत में मिल जाएगा पहले तो भाव पदार्थ प्रकाश कर रहा था अब अभाव को तो कर जाएगा किंतु में क्या है पूर्वानी की शंका है से जब चालनीय न्याय लगा रहे हैं तो सब वस्तु तो अभाव होने पर भी अभाव का व्यंग अभावश्य व्यंग्यत्व अभाव ही व्यंग्य हो जाएगा आलोक का प्रकाश वस्तु तो अभाव हो जाएगा इसलिए तो आलोक आलोक होना संभव है ऐसा कोई अंक तो कहते तुल्य में समान है कैसे? भी न सुसुद्ध ज्ञान भावी से सुशुद्ध में ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता ज्ञान है यहां भी ऐसा ही है चलो मान लो भाव पदार्थ नहीं है तो ज्ञान नहीं मानोगे तो अभाव को प्रकाश करेगा उसका जैसे यहां जागृ स्वप्र प्रकाश आलोक का प्रकाश का अभाव को प्रकाश करता है तो सुशुद्ध में अज्ञान क्या जो वस्तु तो के अभाव को प्रकाश करने का मान लो बराबर है ये उत्तर दिया अच्छा ठीक है देखें ज्ञा ज्ञान ज्ञान व्यविचारित्व ज्ञान काले सब्त नियमाभाव रूप स्पष्टम ज्ञ जो होता है ना ज्ञान का व्यविचारी होता है ज्ञान ज्ञाय का व्यविचारी नहीं होता यही प्रश्न है ज्ञ ज्ञान व्यविचारित्व जय पदार्थ जो होते हैं वस्तु ज्ञान, है। ज्ञान का व्यविचारी होते हैं क्यों घट ज्ञान काल में पट व्यविचार कर गया पट ज्ञान काल में घट व्य विचार कर जाता है ज्ञाय पदार्थ ज्ञान का व्यविचारी होते हैं मन ज्ञा ज्ञान ज्ञान काले स्वत्व नियमाभाव ज्ञान काल में अपना स्वरूप का होना सब अस्तित्व का नियम नहीं होगा पट ज्ञान काल में घट का अस्तित्व का नियम रहा घटने रहा यही है ज्ञान काले भावात ज्ञान काल में होना था किंतु नियम नहीं रहा कभी होता कभी नहीं होता गठ ज्ञान काल में पट नहीं है पट ज्ञान काल में गठ नहीं है यही यही ज्ञान का व्यविचारी गेय का होना यही है रूपम यही है यह इत्यादि पताया व्यविचरित तू इत्यादि कहा व्यविचरित ज्ञेम ज्ञानम कहा ज्ञ जो होता है ज्ञान का व्यविचार करता है वाचनिका ज्ञम ज्ञानम कर्ता और कर्म ज्ञे है कर्ता ज्ञानम है कर्म जो होता है ज्ञान को व्यविचार कर जाता है ठीक है कैसे व्यविचार करता है तो टीका घट ज्ञान काल कदाचित घटाभावादित कर घट ज्ञान काल में कभी घटाभाव तो यह टिप्पणी काल में पटाभाव बोलना अच्छा होता है ज्ञान काल पटाभाव अथवा घट ज्ञानकाल घटाभावे कल जैसे टीका टिका में लगाई गई थी वन भ्रमात्मक ज्ञान हो गया घटाभाव है घटबुद्धि हो गई तो घट ज्ञान काल में घटा भाव यह भी हो सकता है इस तरह से भ्रमात्मक ज्ञान अथवा स्मृतियात्मक ज्ञान घटाभाव है किन्तु घट की स्मृति हो गई ऐसा तो हो सकता है ना इस घट में अभी नहीं है ज्ञान किंतु पहले देखा हुआ घट के याद आ गया ऐसा भी हो सकता है किन्तु यहाँ बोलते हैं टिप्पणी कार घट ज्ञान काले कदाचित घटाभाव कभी घटाभाव होता है कहा कैसे तो टिप्पणी मानते हैं कहते हैं टिप्पणी में छह नंबर पाठ में पढ़ना चाहिए क्या पटाभाव घट ज्ञान काले पटाभावत अच्छा पाठ होता है विचार कर गया ज्ञान जो है ज्ञान का व्यविचार करके दिखाया टीका देखे आगे पटकाले घट ज्ञान से व्यभिचार तुल्य इतिहास संज्ञा पूर्ववादी बोलता है जिस काल में पट गया पट है उस काल में घट ज्ञान हुआ ही कि नहीं है तो ज्ञान भी तो विचार किया पट काल में जब पट है तो घट का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान भी विचार करता है विषय का ज्ञाय का ये पूर्ववादी शंका करता है पट काले घट ज्ञान से अभी व्यविचार अस्तुल्य पटकाल में जब पट पड़ा हुआ है उस काल में घट ज्ञान नहीं है तो ज्ञान भी गय है ज्ञ कौन है पट कंतु तो ज्ञान नहीं है घट ज्ञान नहीं है विचार करें तुल्य समान है यह शंका उठाकर कहा विशिष्ट रूपे में ठीक है विशिष्ट रूप से व्यवचार करें घट विशिष्ट होकर के ज्ञान नहीं है पट ज्ञान काल किस ज्ञान का है पट ज्ञान काल में घट विशिष्ट ज्ञान न होने पर भी ज्ञान का स्वरूप तो है कि किस रूप में पट ज्ञान रूप में है स्वरूप का अभाव नहीं होता घट विशिष्ट होकर के ज्ञान नहीं है फिर भी स्वरूप है पट ज्ञान ये इस उत्तर दे रहे विशिष्ट रूपेण व्यविचार भी घट विशिष्ट रूप से तो ज्ञान नहीं है पट ज्ञान काल में ठीक है घट विशिष्ट ज्ञान नहीं है व्यविचार है व्यविचार भी स्वरूपेण अव्य विचार स्वरूप था ज्ञान तो है ना कहा पट में है ना क्या पट ज्ञान काल में ज्ञान नहीं है क्या है स्वरूप ज्ञान है अव्य विचारम पूर्ववत सूचित इसी जैसे सूचित हुआ कहा नव्य विचारित भाषा का नव्य विचरित कदाचित विज्ञे ज्ञे को ये द्वितीय है ज्ञान कभी विचार नहीं करता एक टीका में बोलते है ज्ञम के आगे भाष्य की ज्ञान के आगे ज्ञानम यहाँ भी अनुबंध लाना चाहिए ज्ञानम पद लाना चाहिए पूर्व से और कर्ता बनाना उसको पहले से उसको कर्म बनाया था भी कर्ता बनाना ज्ञानम ज्ञम न व्यविचारे थी ज्ञान ज्ञाय को व्यविचार नहीं करता ऐसा बनाना यही आप टिप्पणी टीका में प्रश्न करते हैं पूर्व वाक्य द्वितियां पूर्ववाक्य में ज्ञान द्वितीया तथा पूर्ववाक्य में पूर्ववाक्यू प्रथम और यहां ज्ञान हो जाएगा प्रथम ज्ञे को व्यविचार नहीं करता ऐसा हो जाएगा समान होते हैं प्रथमा तृतीय ऐसा हो जाएगा कहा विशेष है गयाया भावे भी भाष्य में कहा गया जया भावे भी ज्ञान भावात ज्ञान से एक गेय का अभाव होने पर भी दूसरे गेय में है ज्ञान गयांतर में ज्ञान होने से कहा ठीक है भावात माने स्वरूपे भावात अपने स्वरूप था ज्ञान तो है ना एक ग्याय का ज्ञाय का ज्ञान होने पर दूसरे गैय का ज्ञान है स्वरूप ठीक है स्वरूप ज्ञान स्वरूपेण सप्ताह जयांतर से ज्ञाय देव ज्ञान का स्वरूप सत्ता मान अस्तित्व ज्ञान में सिद्ध करते हैं एक ज्ञान न होने पर भी दूसरे ज्ञान में ज्ञान है उसका स्वरूप का अभाव हुआ नहीं है पट ज्ञान काल में घट का अभाव होने पर भी घट विशिष्ट ज्ञान न होने पर भी पटका ज्ञान तो है ज्ञान का स्वरूप विनाश नहीं है ये कहा गया ज्ञान से ज्ञात्विदी ज्ञातर है ये सिद्ध करते हैं नहीं कहा नहीं ज्ञाने असती भाषा में ज्ञान न होने पर कश्यचित भवती किसी का गेय नाम का, गे का पदार्थ होता नहीं कोई भी ज्ञान के बिना गेय कहना बनता नहीं ठीक है ठीक है स्वरूपेणा भी अभावम संगत है महाराज ज्ञान का व्यविचार देखा है एक स्थल में कहा सुश्रुति में स्वरूप भी नहीं रहता ज्ञान ये तो कालीन बात हो गई एक होने पर भी दूसरा है सुश्रुति कोई विषय है स्वरूप तो तो भी अभाव हो जाएगा ईशंका करता है सुसुप्त इत्यादि राशि में कहा सुसुप्त अदर्शनात्सुप्त में ज्ञान नहीं दिखाई पड़ा न घट ज्ञान न पट ज्ञान कोई ज्ञान नहीं हुआ अदर्शना ज्ञान से आप ही सुसुप्त अभावात सुसूप्त में ज्ञान का नहीं अभाव होने से ज्ञाय जैसे ज्ञ व्य विचार करता है ज्ञान को उस प्रकार ज्ञान भी व्यविचार कर जाता है ज्ञान स्वरूप से विचार न सिद्धांत नहीं ठीक देखें सिद्धांति बोलते हैं भाई किम तदा ज्ञाभाव साध्यते उत ज्ञान साधर सद्याय व्यंग्यवा तदभाव व्यंगका भाव भी भाव इति वा उतुर्ज्ञान एक सिद्धांति कहते दो विकल्प खड़ा कर देते हैं और प्रथम विकल्प में फिर दो विकल्प कर देते हैं में ज्ञान नहीं है कहना चाह रहे तो ज्ञान भी विचार करता तो का है तो कहते हैं न ज्ञाना भाव साधने क्या ज्ञाय नहीं है इसलिए ज्ञान का भी अभाव है सिद्ध करना इष्टा है सुसुप्ति में कोई ज्ञेय विषय नहीं विषय नहीं है इसलिए ज्ञान भी नहीं यह सिद्ध करना इष्टा है अथवा उतर मान अथवा ज्ञान से आदर्शनार्थ अथवा ज्ञान नहीं दिखाई तो ज्ञान का अनुभव अनुभूति नहीं होती है इसलिए ज्ञान का अभाव सिद्ध करना है माने विषय के अभाव के कारण ज्ञान का भी अभाव मानना है गया भाव से ज्ञान अभाव सिद्ध करना है अथवा ज्ञान से आदर्शनार्थ ज्ञान का अनुभूति नहीं होती ज्ञान की अनुभूति न होने से मानना और आद्य भी प्रथम पक्ष जो था कौन था जया भावे ज्ञाना भाव सु में गया भाव से ज्ञान भाव उसमें भी दो विकल्प भी पहले वाले में भी ज्ञ व्यंग्य तदभा व्यंग व्यंग्य होता है विषय व्यंग्य होता है प्रकाश्य होता है तो इसलिए व्यंग्य न होने से व्यंग भी नहीं रहेगा व्यंजक भी नहीं रहेगा जब वस्तु नहीं तो आलोक नहीं ये कहना चाहते हो ग्यय व्यंग्यत्वाद व्यंग्य हो होता है व्यंग्य होता है माना प्रकाश्य होता है जैसे तद अभाव ग्य भाव में ग्य का अभाव माने ज्ञान एक ही है बहुत एक ही है ज्ञान ही विषयाकार बनता है एक ही चीज है इसलिए ऐक्य होने से ही एक अभाव है इतना अभाव है जब विषय नहीं तो ज्ञान भी नहीं एक जब एक ही व्यक्ति बना हुआ है तो एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव ऐसा मानना है आद्य पक्ष माने प्रथम विकल्प का पहला पक्ष प्रथम विकल्प क्या था भाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध करना उसमें प्रथम विकल्प क्या है फिर ज्ञ व्यंग्य व्यंग व्यंग में व्यंजक का अभाव यही सिद्ध करना यही पक्ष को कहना चाहता है विचार करता है भाषा से ज्ञान से जो ज्ञेय का प्रकाशक ज्ञान है जो ज्ञान उसका आलोक बदल आलोक के समान है वस्तु के अभाव होने पर भी आलोक का अभाव नहीं होता चाल में न्याय लगाएंगे एक एक वस्तु के अभाव होता जाए तो आलोक का कभी अभाव नहीं होगा ठीक इसी प्रकार व्यंग्य के अभाव होने पर भी व्यंजक जो ज्ञान है उसका अभाव नहीं हो सकता सुसिप्त में ज्ञान है ज्ञान ज्ञान तो। से, से आलोक व्यक्त आलो ग्या? इसलिए ज्ञान या अभिव्यंजक ज्ञाय का अभिव्यंजक है ज्ञान प्रकाशक है होने से स्व व्यंग्य अभाव आलोक का अभाव अनुपतिवत जैसे आलोक के व्यंग्य के अभाव काल में आलोक का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता कोई इसी प्रकार सुशुद्ध विज्ञान अभाव सुशुद्ध विज्ञान का अभाव नहीं हो सकता ये जो टीका के जो विकल्पों का ध्यान रखना इसके काफी झगड़ा चलना है और पहला दो विकल्प फिर पहले वाले का दो विकल्प ऐसा कर रखा है इसी को लेकर के अभी झगड़ा चलेंगे इसका ध्यान रखना ऐसा अच्छा आगे टीका देखें व्यंग ज्ञान एक कल्पस्या माने प्रथम पक्ष में जो दूसरा विकल्प था क्या था दोनों एक चीज है व्यंग्य और ज्ञान व्यंग्य माने प्रकाश और ज्ञान प्रकाश दोनों एक माना है उन्होंने प्रथम प्रथम का दो भाग किया था माने ग्यय से गय अभिन्न होने से अथवा दोनों एक होने से यही तो था ना मान न होने से ज्ञान नहीं होता कहना अथवा गय से अभिन्न होने से ज्ञान नहीं ज्ञान है तो ज्ञान नहीं वो पक्ष है ये व्यंग ज्ञान से एक कल्पस्या व्यंग्य और ज्ञान का एक कल्प मान एक ही कोटि में मानने एक का अभाव में दूसरे का भाव इस पक्ष जो है माने प्रथम विकल्प का तो दूसरा विकल्प है कल्पस्य व्यंग्य अभाव है व्यंग्य के अभाव होने से अभाव भी कहा जाता है किसका ज्ञान का अभाव जब एक ही है दोनों मिल गए तो एक के अभाव में दूसरे का अभाव उच्चते कहते हैं आलोक से प्रत्यक्ष से तत्व आलोक बौद्ध बोलता आलो तो है महाराज आलोक प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है तो एक का अभाव दूसरे का अभाव हो जाएगा यहाँ तो व्यंग्य का अभाव होने पर आलोक का अभाव नहीं होता प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है घटनाश होने से आलोक का नाश नहीं होता किंतु ज्ञान ऐसा नहीं तो यहां एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव होता है शिशु के भी विचार कर जाता है प्रत्यक्ष आलोक से प्रत्यक्ष ये ऐसा नहीं हो सकता यदि ज्ञान अनुमेयत्ववादी तो प्रति माने आलोक तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है और ज्ञान अनुमान से सिद्ध होता है ऐसे बोलने वालों के प्रति ये उत्तर देने जा रहे हैं अनुमेय है ज्ञान और आपने जो दृष्टांत दृष्टान आलोक के समान का वह प्रत्यक्ष का विषय है और यह ज्ञान अनुमान का विषय बना हुआ है अनुमेयवादी प्रति अनुमेवादी के प्रति दृष्टानता अन्य दृष्टान्त देना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं राष्ट्र अन्य दृष्टान्त देंगे टिप्पणियां 9, 10, 11, नौ, ग्यारह नौवीं कहते हैं आठवीं है व्यंग्य ज्ञान एक कल्पस्या जो व्यंग्य और ज्ञान एक कल्प वाला है प्रथम पक्ष का द्वितीय ये। तो एक कल्पस्तो घटा यदि आकार ग्ञातत्व तो प्रकार ग्ञान मात्र अनुमे ज्ञातो घटा बोलते हैं तो उसमें ज्ञातता प्रकार होगी घट विशेष ज्ञातता प्रकारक होगा ज्ञातता प्रकारक ज्ञान विशेष के ज्ञान होगा तो ज्ञातो घटक घट को मैंने जान लिया जब बोलता है घट ज्ञान हो गया घट ज्ञात हो गया बोलता है उस वो तो ज्ञान के बात है आयम घटक कहेंगे तो प्रत्यक्ष का विषय होगा किंतु ज्ञातो घटक कहेंगे ज्ञान पहले हुआ अनुमान हो रहा ज्ञातो घट यदि आकार ज्ञातत्व तो तो तो प्रकार ज्ञातत्व वहां प्रकारक बनेगा ज्ञात घट में ज्ञातत्व प्रकार होगा विशेषण होगा ज्ञातत्व प्रकार ज्ञान मात्र ऐसे, ज्ञान मात्र अन्वेय होगा ज्ञातत्व प्रकार ज्ञान घट अन्वय नहीं होगा क्या अन्वय होगा अनवेष्य व्यंजकश्य व्यंजक ज्ञान है उसका घटनिष्ठ ज्ञातत्व प्रयोजक घटनिष्ठ जो ज्ञातता आनी उसका प्रयोजक ज्ञान है अन्वेय होगा इति अय घट ज्ञान अयट ऐसा आकार ज्ञान का आकार ऐसा नैस का एक अल्प से व्यंगाभाव अभाव कहते घटना ज्ञा ज्ञाघटकने से इति ज्ञान अभाव ज्ञात विशिष्टा ज्ञात मैं अभाव उच्य है ज्ञा घट इसमें ज्ञान के अभाव होने से ज्ञातत्व तो विशिष्ट घटना में ऐसा अभाव अभाव उच्चतः अभाव कहा जाता है जब ज्ञातो घट बोलते हैं तो क्या होगा कि ज्ञान का अभाव होने के कारण से तो विशिष्ट तो अभाव होने पर यह बोला जाता है अभाव उच्चते मान ज्ञातो घट में घट से ज्ञान का भी अभाव उच्चते वो कहा व्यंग्याभाव इतना व्यंग्याभावे अभाव ज्ञान का भी अभाव कहा जाता है दस की टिप्पणी आलोक से प्रत्यक्ष व्यंग्याभाव शो वहां व्यंग्य है मानी हेतु बना हुआ है व्यंग्य के द्वारा व्यंगक का कल्पना कर रही है कल्पक हो जाएगा व्यंग्य हेतु हेतु होता है कल्पक और कल्पय होता है शादी हम धूम के माध्यम से अग्नि की सिद्ध करते हैं पहाड़ पर्वत आदि कल्पक होता है हेतु ये कह रहे हैं वो इस सम्मान में कल्पक व्यंग्याव कल्पक होता है व्यंग्य प्रकाश्य वस्तु कल्पक है से हेतु तो विवक्षण कोई हेतु होने से नाव कोई व्यविचार नहीं होता ऐसा सिद्धांति बोल रहे हैं पूर्व आदि ने कहा व्यविचार में आलोक व्यविचार नहीं है किन्तु तो ज्ञान में व्यविचार है शिशु तो सिद्धांत तो है? तो कहते हैं नहीं ज्ञान की टिप्पणी प्रकाशित प्रकाशित्व आलोक निर्मित प्रकाशित ज्ञान से अनुमे ऐसे अनुमान से ज्ञान अनुमेय होगा कैसा अनुमान है घटाधिगतम विजातीय प्रकाशित में एक विजातीय प्रकाशित्व है अपने से भिन्न जाति के द्वारा प्रकाश हो रहा है। भिन्न जाति के द्वारा प्रकाशित हो रहा है घट अयम घटा जो ज्ञान होता है उस काल में घट प्रकाशित तो हो गया किससे अपने से भिन्न जाति है? कौन है वो ज्ञान एक घटाधिकतम विजातीय प्रकाश तत्व जो विजातीय प्रकाशित हो रहा है घट तो उस है विजातीय प्रकाश आपेक्ष विजातीय प्रकाश से ही वो सापेक्ष होगा विजातीय प्रकाशित से प्रकाशित हो रहा है घट होगा प्रकाश है प्रकाशित प्रकाशित हो रहा है घट तो तो तो तो अपने से भिन्न जाति के द्वारा प्रकाशित तो होने से तो प्रकाशित द्वारा तो वहां कोई न कोई विजातीय प्रकाश की अपेक्षा रखता होगा वो अपने से भिन्न विजातीय प्रकाश की अपेक्षा जरूर रखता होगा जैसे आलोक रूप प्रकाशित प्रकाशित प्रकाशित तो जैसे आलोक निरूपित प्रकाशित होता है घटादी प्रकाशित होते हैं सूर्य के आलोक के द्वारा तो अपने से भिन्न के द्वारा प्रकाशित होता है वो और तो भिन्न के अपेक्षा घट जो है अपने प्रकाश होने के लिए आलोक की अपेक्षा रखता है वैसे यहाँ भी घट आदिगत जो विजातीय प्रकाशित तत्व तो है वह कोई ना कोई विजातीय प्रकाश की अपेक्षा रखता है इसके द्वारा ज्ञान की सिद्धि होगी एक तो दृष्टा अन्य दृष्टांत देते नहीं इत्यादि कहा भाषा में कहते हैं वैनाशिका ऐसा नहीं कर सकता सुशुद्ध में ज्ञान का भाव सिद्ध नहीं कर सकता इसके लिए कहना चाहते हैं भाषिका क्या बोलते हैं वैनाशिका नहीं बौद्ध विनाश विनाश बोलता है इसलिए वैनाशिक बोलता है इसे नामी वैनाशिका है नही अंधकार चक्षुषा रूप अनुपलब्ध हो चक्षुषा भाव शक्त कल्पित तो वैनाशिकेना अंधेरे में चक्षु का विषय जो रूप है नहीं दिखाई पड़ता है नीलपितादि ज्ञान होता है नहीं होता है। तो चक्षु नहीं है ऐसा सिद्ध कर सकेंगे सकेगा अंधेरे में रूप का ज्ञान नहीं होता है नीलपितादी आकृति जो रूप है उसके ज्ञान नहीं होता तो आग नहीं है ऐसा कहना कोई कर स... बोलेगा बौद्ध बोल पाएगा ये ठीक है नहीं अंधकार अंधकार में चक्षुषा रूप अनु चक्षु के द्वारा रूप की अनुपलब्धि होने पर उपलब्धि नहीं तो किसी द्रव्य को तो टटोल करके के टा पता लग जाएगा अधेरे में किंतु रूप जो होगा नीला पीला दिखाई पड़ेगा अंधेरे में रूप की अनुपल होने पर भी चक्षुश अभाव उसका आग नहीं है न कल तुम वैनाशिका ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सके कोई बैनाश अंधेरे में रूप नहीं मिलता है इसे रूप चक्षु नहीं है ऐसा कहना बहुत तो बनेगा नहीं चक्षु है ठीक इसी प्रकार सुसुप्ति में विषय प्रकाशित नहीं हो रहे इसलिए ज्ञान नहीं करना उतना ही है जितना अधेरे में रूप नहीं मिलता है तो आख नहीं करना जितने होगा को सही कहा नहीं अंधकार चक्ष का रूप अनुपलब्ध हो अंधकार में चक्षु के द्वारा रूप की अनुपलब्धि होने पर आगे न कल्पे तुम सख्हश के नाले जाकर अंत करना अंधकार चक्ष रूप अनुपलब्ध हो में चक्षु के द्वारा रूप की उपलब्धि नहीं होती है तब चक्षु अभाव न शक्य कल्पे तो मैनाशिक मैनाशी के द्वारा आप चक्षु का अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती है ठीक इसी प्रकार सुसुप्ति में विषय की उपलब्धि नहीं हो रही तो वहां ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता उन्हें कहा था ना सुसुप्ति में ज्ञान का भी विचार है नहीं हो सकता इस भाष्यकार का कहना है चार पांच की टिप्पणी है चार में कहने नहीं, नहीं आते हैं रूपोपलब्धि सकरणिका कार्यवाद घटपति कल्पको व्यंग्य रूप से अंधकार विशिष्ट तो से अभाव व्यंजक से चक्षुषो अभाव रूपवादेव तत्विचारित अभाव न तत्विचार यहाँ इस अनुमान होगा जब क्या यह अनुमान होगा कहते हैं रूपोपलब्धि सकर्णिका रूप के उपलब्धि जो होती है ना कर्ण के सहित होगा कोई ना कोई करण है जरूर तभी रूप की उपलब्धि हो रही है रूप की उपलब्धि कोई ना कोई कारण है उसका क्या कारण है उसका अभी सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए उसको शाद्य बना के रखोपलब कोई न कोई करण उसके है रूप की उपलब्धि का कोई ना कोई है कार्य क्यों कार्य है वो कौन रूपोपलब्धि कार्य है तो कार्य जो होता है वो सकरण होता है कर्ण के सहित होता है बिना करण के कार्य नहीं होता ये कह है। है। है रहे हैं सिद्धांत बोल रहे पूर्व आदि बोल रहे जैसे घटाधि होते हैं सहित होते हैं कि अकार होते हैं वो दंडादिकरण होंगे तभी तो घटाधि पैदा होंगे कार्यत्व हेतु बैठा हुआ है और सकरणी का तो भी बैठा है किस में घटादि में जब दृष्टांत में हेतु साध्य दोनों हो और पक्ष में हेतु हो तो साध्य अवश्य हो ध्यान देना अनुमान में यह ध्यान देना दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों हो जैसे घटाजी दृष्टांत दिया वहां पर हेतु है कार्यत्व हेतु तो बैठा हुआ है और स्वकरण तत्व तो साध्य भी बैठा हुआ है हेतु साध्य दोनों है और पक्ष क्या है यहाँ रूपक उपलब्धि में हेतु है कि नहीं कार्य हेतु है कि नहीं है तो साध्य जरूर मानना पड़ेगा अनुमान का विशेष यदि कल्पकश्यापी श्यंग यद्यंग कल्पक है, है। रूपलबि व्यंग जो वस्तु जो, जो कल्पक होता है विषय कल्पक होता है ज्ञान के लिए कल्पकश्यापी व्यंग सतो रूप रूपस्य अंधकार व्यंग जो रूप है कल्पक है उपलब्धि का कल्पक है त्व कल्पने पर भी अंधकार एक विशिष्ट से अभाव ज्ञातत्व विशिष्ट नहीं है रूप उसका विशिष्ट धर्म नहीं ज्ञात ज्ञातता नहीं रूप में अंधकार में होने पर भी व्यंजक से अभाव व्यंजन जो चक्षु है उसका अभाव स्वीकार नहीं होता वहां कोई भी नहीं कर सकता रूप की उपलब्धि नहीं हो रही अंतर नहीं है कहना नहीं बनता अनुभव देवा तत्र व्य विचार है इसलिए सुसुप्त ज्ञान है, है। विषय की उपलब्धि नहीं हो रही फिर भी ज्ञान होता है जैसे चक्षु रूपादि का उपलब्धि नहीं है फिर भी चक्षु है ठीक इसी प्रकार सुसुप्त में विषय की उपलब्धि न होने पर भी ज्ञान है ज्ञान का अभाव नहीं होता व्यविचार नहीं होता एक कहा सहकारी समवाधान अभा सहकारी सुषुते तोल सत्वीत निवेशेगी सहकारी सत्व सती कार्यवाद ऐसा कहेंगे हम कार्य हेतु पर वो बोलेंगे सहकारी की अपेक्षा रख देंगे सहकारी सत्व सती कार्यवाद रूपोपलब्धि इत्यादि जो भी होगा सकर्णिका सकर्णिका सहकारी सत्वे, सत्व सती कार्यवाद विशेषण लगाएंगे यदि पूर्वादी बोले तो फिर भी उद्धार नहीं होगा कहते हैं सहकारी जो एक ही कारण से तो काम नहीं जाएगा ना सहयोगी और भी चाहिए वहां और सहयोग के अभाव में हो गए वहां इसलिए नहीं देख पा रहा एक कारण जाएंगे आलोक आदि उपलब्धि में चक्षु तो कारण है कि तो आलोक भी तो सहकारी है, आलो है ना आलोक अभाव है इसलिए रूप की उपलब्धि नहीं होती ऐसा बोलता हो तो कहेंगे सहकारी समावधान अभाव सुसूपल वहां भी सुसूप में ज्ञान है किन्तु सहकारी कि अभाव के कारण विषय ज्ञान नहीं हो रहा है ये तुल्य सहकारी सत्वे भी हेतु तो सहकारी सत्वे सती ऐसा हेतु में जोड़ोगे विशेषण जोड़ोगे कार्य हेतु तब भी न उद्धार तुम्हारा कल्याण नहीं मनवा है यह सिद्धांत होता है इति पांच की टिप्पणी में कहते हैं क्षणभंगल प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है ऐसा भाग तो वस्तु का समापन ही कर, कर दिया प्रापन कर दिया आत्मा भी नहीं, नहीं।, नहीं। सर्वम शून्य मुख्य मत है बौद्धों का मुख्य माध्यमिको बिवर्तम शून्य श्रे ने जगत योगाचारते संति मत यखिल अर्थोस्ती क्षण स्वशावित बुद्धे सौत्रिक प्रत्यक्ष क्षण भंग सकल वैभाषिकाषते बौद्धों का चार मत है माध्यमिक मत योगाचार मत सौत्रांतिक मत वैभाषिक मत जब हमारे साथ लड़ाई करने आएंगे तो एक होकर आएंगे किंतु आपस में मतभेद है उनका भी मुख्य मत है माध्यमिक मत शून्यवादी मत मुख्य हो माध्यमिक हो शून्य से मेरे जगत ये जितने भी जैसे वेदांती लोग ब्रह्म में विवर्तमानते हैं जगत को और शून्य में कल्पित मानते हैं किसमें यही है वेदांति भी कल्पित मानते हैं जगत को बौद्ध भी कल्पित मानते हैं शून्यवादी बौद्ध किन्तु तो भेद क्या है ये एक भाव पदार्थ चेतन अधिष्ठान मानते हैं कल्पना के अधिष्ठान चेतन को मानते हैं उन्होंने कल्पना के अनुसार शून्य को माना है मुख्य माध्यमिको मुख्य मत है माध्यमिक पद श्यवादी पद मुख्य माध्यमिको विवर्तमखिलम शून्य से मेरे जगत ऐसा माना होना है मैने मैना दे मैने दे मंदा तु जगत को शून्य माना है उन्होंने शून्य में कल्पना मानी है विवर्त कहा शून्य से जगत योगाचार मते तो शांति योगाचार मत विज्ञानवादी बौद्ध है योगचार कहते हैं उनके यहाँ मतया शांति विज्ञान है मत मानी विज्ञान मतया क्षणिक विज्ञान पैदा होता है वही हो जाता मताया। खिला, है योगाचार मते तो शांति मतया उस मतियों में विज्ञान में विवर्त है जगह क्योंकि सुनने में तो कोई कार्य नहीं होता कोई भाव पदार्थ जाइए क्षणिक विज्ञान को माना उसमें कल्पना किंतु सौत्रांतिक बौद्ध आकर के बोलते हैं नहीं नहीं अर्थोस्थि मैंने दो ने विषयों का अपलाप कर दिया विवर्ता है जैसे रंजु में सर्व देखना वैसा ही है एक ने कहा सुनने में विवर्ता है दूसरे ने कहा विज्ञान में विवर्ता है तीसरा है नहीं नहीं बाह्य विषय भी है सौत्रांतिक बौद्ध बोलता है अर्थो अस्थि क्षणिका अर्थो अस्थि क्षणिक विषय है खाली ज्ञान मात्र करने से नहीं चलेगा शून्य में मात्र काम नहीं विषय भी है अर्थ माने विषय विषय भी है क्षणिका है क्षणिका असौ अनुमित है अनुमिति जाना जाता अनुमान का विषय बनता है क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है ना उसमें बहुत धोखा हुआ है कई बार हमने सर्प समझा के तुरस्य मिली बाद में समझा भागते रहे मरुभूमि में रेत मिली बाद रेत मिला प्रत्यक्ष कोई भरोसा नहीं इसलिए अनुमान से सिद्धौदा विषय है क्योंकि जो जल पिया जल देखा था यहां से जल देखा दूरदेश में जल देखा वहां गया जाने के बाद में उस जल को पिया जल का गुण शीत प्रसाद मिला और तृप्ति जो है अर्थक्रियाकारी तो तृप्ति मिली प्यास में तब अनुमान करेंगे वो जो वहां मुझे ज्ञान हुआ एकदम जलम ज्ञान हुआ वहां वो ज्ञान सही है क्यों अर्थक्रिया कार्य अर्थ क्रिया कार्य तो निकला ऐसा करेगा अनुमान से सिद्ध होता है अर्थव्य क्षणिक बुद्धि का विषय है वो चक्षादि का विषय नहीं आर्था अनुमिति का विषय है ऐसा श्रांतिक बोलता है किंतु तो दूसरा बोलता है वैवासिक कहता है अग्नि का दहन होगा उसमें अनुमान करना पड़ेगा प्रत्यक्ष होता है अग्नि के साथ संपर्क होगा तो अनुमान करने लगेगा नहीं, नहीं प्रत्यक्ष हो जाता है जब दाह क्रिया का अनुभूति दाह क्रिया की अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता तो उसे अनुमान नहीं प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रतिक्ष होता छानी है विषय किन्तु क्षण ही कहा प्रत्यक्षम क्षण भंगुरम संपूर्ण संसार जितने की है प्रत्यक्ष है क्षण भंगुर है वैभाषिक भाषे ये वैभाषिकसा बोलता है ऐसा कहा इसलिए दोही जो कार क्षण है विषय है कि है मानता जिस क्षण में पैदा होना उत्तर क्षण में नष्ट होना इसको कहते हैं क्षणभंग बौद्धो ही प्रतिक्षण सर्वस्व विनाश मान्य प्रत्यक्षण उत्पन्न होना साक्षात विनाश होगा यह मानता है असौ वैनाशिक है इसलिए उसका नाम बैनाशिक पड़ा प्रत्येक विनाश विराश विराश बोलता है इसलिए उसका नाम बैनाशिक वैनाशिक पड़ गया ऐसा कहा अच्छा तो भाष्य में कह रहे थे नहीं अंधकार एक रूप अनुपलब्ध चक्षुष क्या कल्पित वैनाशिक ना अंधकार में रूप की उपलब्धि न होने पर चक्षु का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता वही बोलता उसी प्रकार सुषुप्त में विषय का अभाव हो जाने पर ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता ज्ञान नहीं है कान नहीं बनता एक कहा आगे भाषण में कहते हैं वैनाशिक्ञाना भाव हम कल्पे वैनाशिक माने बौद्ध को होता है हम जो बैनाशिक मध्यस्थ बोलेगा वैनाशिक ऐसी कल्पना कर सकता है क्या ज्ञाया भाव है ज्ञाना भाव कल्पना करेगा ज्ञाय नहीं तो ज्ञान नहीं है ज्ञान ज्ञानी गया का धारण करता है उनके पद में जब ज्ञान ज्ञ नहीं है तो ज्ञान भी नहीं ऐसी कल्पना कर सकता है वो तो ऐसा कोई मध्यस्थ बोले कहते वैनाशिक्ञाना कल्प जो वैनाशिक होगा ज्ञ के अभाव होने पर ज्ञान का विभाव की कल्पना करता ही है वो व्यंग व्यज का भाव की कल्पना करता ही होती कोई पूछे वेदांतिश तो करें यह ना तर अभाव कल्प तस् अभा जिसके द्वारा ज्ञान का अभाव की कल्पना करेगा जिस आदर किसे हो सकता है ज्ञान के अभाव की कल्पना करेगा जिससे उसके कैसे अपलाभ करेगा माने उसके भी ज्ञान अभाव सिद्ध करने के भी ज्ञान होना पड़ेगा ना जा है। ये कहना चाह रहे यह न तर अभाव कल्पित जिससे की कल्पना करेगा होने पर ज्ञान का विभाग होता है करे, कल्पना करेगा जिस ज्ञान के माध्यम से है ना उस तदभाव कल से ज्ञान की कल्पना करेगा जिस ज्ञान के द्वारा तद अभाव तस्व उस ज्ञान का अभाव ते, के कल्पित है किसके द्वारा कल्पना करेगा उसके अभाव्यान वैनाश गणेश को बोल रखेंगे ज्ञाना भाव कल्पना जिस ज्ञान से करेगा उस ज्ञान का अभाव किससे करेगा वो ज्ञान तो रहेगा ना? या ज्ञान के बिना ही ज्ञान अभाव की कल्पना कर देगा ज्ञाना, ज्ञाना भाव कल्पना करने में ज्ञान चाहिए वो ज्ञान को कल्पना किससे करेगा ये बताना पड़ेगा उसको एक कहा ठीक में कहते हैं वैनाशिक मते विज्ञान व्यतिरिक्त आलोकारी अभाव जो आलोक आदि का दृष्टांत दिया ना सिद्धांत ने तो ये बौद्ध मत में बनता नहीं एक तो ही विज्ञान विज्ञान ये आए वही विज्ञान छोड़ को कुछ भी नहीं है एक वैनाशिक मत विज्ञान व्यतिरिक्त आलोक आदि अभाविचार तो आलोक में वे विचार दिखाया था सिद्धांत ने डेंगू के अभाव होने पर भी आलोक का अभाव नहीं होता जिस प्रकार उसी प्रकार सुश्रू में विषय न होने पर भी ज्ञान का अभाव नहीं होता करके आलोक में विचार दिखाया था सिद्धांत उसमें बौद्ध आकर के बोलेगा वैनाश का मते बौद्ध मत में विज्ञान व्यतिरिक्त आलोक आदि अभाव विज्ञान से अतिरिक्त हुए आलोक आदि नाम भी विषय है ही नहीं व्यविचार सिद्धांत ने जो व्यविचार दिया था उसे आलोक में व्यविचार नहीं होगा ऐसी शंका करता है बौद्ध विचार न तचार दो की टिप्पणी ते आलोक अंधकार से आलोक में और अंधकार में विचार नहीं विज्ञानी विज्ञान से ना ऐसा कहा कि वैनाशिक वैनाशिकेय ज्ञाभाव कल ये बौद्ध बोले तब ठीक है उक्त व्यविचारस्थला व्यविचाराभा आपने जो व्यविचार दिखाया था आलोक में ऐसे थल हमारे यहां है क्यों हम विज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु को मानते ही नहीं दिखा नहीं सकते हमारे लिए क्यों हम एक विज्ञान छोड़कर बाकी कुछ मानते ही नहीं थलावे तो ना बेविचारा भाव है इसलिए वे विचार नहीं हो सकता हमारे मन में ये उनका कहना है आगे सिद्धांतिक पे भाव से ज्ञाना भाव मानते हो ठीक है किंतु एवं कि ऐसा मानने पर भी ज्या, ज्या भाव से ज्ञान मानने पर भी में भाव है विचार कर जाता है बोलना जा चाह रहे तो ऐसा मानने पर भी ज्ञाना भाव कल्पक से गया भाव से ज्ञान के अभाव के कल्पना करने वाला कौन होगा ज्ञाय का अभाव जय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव हो रहा है अर्थापति दी जा रही मान ज्ञेय का अभाव है इसलिए ज्ञान नहीं है ये जो कल्पक हो गया ज्ञेय अभाव तो ग्या भाव, भाव से ज्ञाना भाव कल्पक से गया भाव से ज्ञान के अभाव की कल्पना करने वाला जो ज्ञेय अभाव है ज्ञेय अभाव के द्वारा ज्ञान के अभाव सिद्ध करना है गया भाव है ज्ञान अंगीकृतिया उस ग्यय के अभाव का ज्ञान मानोगे कि नहीं मानोगे जिस ग्यय के अभाव से ज्ञाना भाव सिद्ध करोगे उस ग्यय का ज्ञाया भाव का ज्ञान है कि नहीं मानते नहीं मानते हो अंगी क्री बाबा स्वीकार करते हो कि नहीं आज अध्यय यदि मानते हो स्वीकार करते हो नहीं गया भाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध करना है तो गया भाव का ज्ञान है मानोगे तो फिर वहां ज्ञान का अभाव हुआ ही नहीं ये कहते न ज्ञान अभाव सिद्धि फिर ज्ञान के अभाव सिद्ध नहीं होकर क्यों गया भाव का ज्ञान तो है उस काल में ज्ञाया भाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध करने जा रहे हो किंतु का अभाव का ज्ञान है तो ज्ञाना भाव सिद्ध नहीं हुआ कहा तस्य अभाव ज्ञान उसी के अभाव ज्ञान है इसलिए कहा ये नाव हम कल्प दे जिससे ज्ञाना भाव की कल्पना करेगा बौद्ध कल्प तस्य अभाव उसका अभाव किए न कल्प उसका अभाव किससे कल्पना करेगा उस ज्ञान का जिस गया भाव के द्वारा ज्ञाना भाव की कल्पना करेगा वो ग्याव का का ज्ञान जो होगा उसके अभाव कैसे सिद्ध करेगा ये कहा अच्छा कल्पति कहा न गया भाव ज्ञान है ना भाव ज्ञान भाव जिस गया भाव के ज्ञान के द्वारा गया भाव के ज्ञान के द्वारा उसके ज्ञाना भाव की कल्पना करता है तस्व के ना कल्पति ज्ञान के अभाव उस ज्ञान का अभाव जो का ज्ञान है उसके अभावेंगे nah, क्या cane? हम ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे का ज्ञान करें आवश्यकता नहीं है गया भाव होने पर ज्ञान अभाव हो जाता है ऐसा ना द्वितीय द्वितीय नहीं तब आवश्यक इत्यादि भाष्य में कहेंगे समय हो गया फिर करेंगे ओमकर <Skale> पत्नम पश्येषा स्थिर दुष्टे मे पत् ओं साम